शो टॉक अपने माही टटोल नंबर एट के मन पर कौन सी जंजीरें हैं उन जंजीरों में से दो जंजीरों की हमने बात की और आज तीसरी जंजीर की बात करेंगे पहली जंजीर इस बात की है ये बोध ये भ्रम ये ख्याल कि मैं जानता हूं ज्ञान का भ्रम मनुष्य के मन की काराग्रह की पहली ईट दूसरा मैं करता हूं कर्म का मालिक हूं अपना मालिक हूं ये भाव भी एकदम भ्रांत और झूठा है ये दोनों बातें हमने विचार की आज तीसरी और सर्वाधिक कठिन बात पर हम विचार करेंगे शायद ये दो बातें ख्याल में भी आई हों तीसरी बात ख्याल में आनी और भी थोड़ी मुश्किल है लेकिन जिन लोगों ने दो सीढ़ियों को समझा है वे जरूर ही तीसरी भी समझ सकेंगे मैं जानता हूं ये भ्रम है मैं करता हूं ये भ्रम है और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मैं हूं मेरा होना मेरा होना सबसे बड़ा भ्रम है मैं हूं ये मनुष्य के जीवन का केंद्रीय ब्रह्म है केंद्रीय असत्य है और इसी असत्य के आसपास वो जीता है इसलिए जो जीवन खड़ा होता है वो सारा जीवन ही मिथ्या और झूठ हो जाता है इस संबंध में हम आज की सुबह बात करेंगे मैंने कहा कठिन होगी ये बात ख्याल में लानी क्योंकि इसे तो हमने जन्म के साथ ही स्वीकार कर लिया है कि मैं हूं और हमने न इस पर कभी विचारा न इसकी कभी खोज की कि ये मैं क्या है ये है भी या नहीं है ये मैं कौन हूं न हमने इसे खोजा न सोचा ना हमने इसका कोई अनुसंधान किया हमने इसे मान लिया है हमने इसे स्वीकार कर लिया है ये स्वीकृति हमारी एकदम अंधी है ये तो इस बात से ही ज्ञात हो जाएगा कि हमें पता नहीं है कि मैं कौन जिस मैं को हम माने हुए बैठे हैं उसका हमें कोई भी पता नहीं है कि वो क्या है और जिस चीज का हमें पता ही ना हो कि वो क्या है उसे मान लेना अंधा तो होगा ही लेकिन सामान्यतया हमने कुछ काम चलाव ख्याल पैदा कर लिए हैं जिनसे हमें लगता है कि मैं हूं ये हूं वो हूं एक छोटी सी कहानी कहू और उससे ही अपनी चर्चा शुरू करूं एक रात एक सराय में एक नया मेहमान आया। राए भरी हुई थी रात बहुत बीत चुकी थी उस गांव के दूसरे मकान बंद हो चुके और लोग सो चुके थे सराय का मालिक भी सराय को बंद करता था तभी वो मेहमान अपने घोड़े को लेकर वहां पहुंचा और उसने कहा कुछ भी हो कहीं भी हो मुझे रात भर टिकने के लिए जगह चाहिए ही इस अंधेरी रात में अब मैं कहा खोजू और कहा जाऊं सराय के मालिक ने कहा ठहरना तो हो सकता है लेकिन अकेला कमरा मिलना कठिन है एक कमरा है उसमें एक मेहमान अभी अभी आके ठहरा है वो जागता होगा क्या तुम उसके साथ ही उसके कमरे में सो सकोगे वो व्यक्ति राजी हो गया एक कमरे में दो मेहमान ठहरा दिए गए जो नया मेहमान आया था वो अपने बिस्तर पर लेट गया न तो उसने जूते खोले न अपनी पगड़ी निकाली न अपना कोट अलग किया वो सब कपड़े पहने हुए लेट गया दूसरा आदमी जो वहां ठहरा हुआ था उसे हैरानी भी हुई लेकिन अपरिचित आदमी से कुछ कहना ठीक न था वो चुप रहा लेकिन जो आदमी पगड़ी बांधे ही सो गया था वो करबटे बदलने लगा और नींद आनी उसे कठिन हो गई दूसरे मेहमान ने अंततः संकोच तोड़ा और उसने कहा मित्र अगर बुरा न माने तो मैं सोचता हूं आपको इसीलिए नींद नहीं आ पा रही है कि आप जूते पहने हैं सारे कपड़े पहने हैं पगड़ी बांधे हुए ऐसे कभी कोई सोया है थोड़े शिथिल हो जाएं थोड़े इन कपड़ों को अलग कर दें थोड़े आराम से हो जाएं तो शायद नींद आ जाए वह आदमी उठ के बैठ गया और उसने कहा मैं भी सोचता हूं कि कपड़े अलग कर दू जूते अलग कर दू लेकिन एक बड़ी कठिनाई उस वजह से मैं अलग नहीं कर पा रहा हूं अगर मैं अकेला होता इस कमरे में तो मैं कपड़े अलग कर देता पगड़ी अलग कर देता आराम से सो जाता लेकिन तुम भी हो तो उस आदमी ने कहा मेरे होने से क्या कठिनाई वो व्यक्ति बोला कठिनाई ये है कि अगर मैंने अपने सारे कपड़े उतार के रख दिए तो सुबह मैं कैसे पहचानूंगा कि मैं कौन हूं कपड़ों के कारण ही तो मैं पहचानता हूं कि मैं कौन हूं? अगर अकेला होता तो मैं समझ जाता कि मैं वही हूं और ये कपड़े मेरे हैं लेकिन यहाँ दो आदमी हैं और रात भर की नींद के बाद जब मैं उठूंगा तो ये तय कैसे होगा कि मैं कौन हूं और ये कपड़े किसके आदमी बहुत हैरान हुआ उसने कहा आश्चर्य की बात है क्या आप अपने को अपने कपड़ों से पहचानते उस आदमी ने कहा मैंने आज तक एक आदमी ऐसा नहीं देखा जो कपड़ों के अलावा और किसी चीज से अपने को पहचानता हो कपड़ों से ज्यादा पहचान किसी की गहरी नहीं है भीतर कौन है उसे तो कोई भी नहीं जानता बाहर जो है उसे को हम सब जानते हैं वो तो कपड़े से ज्यादा नहीं है आदमी ने तो बात बड़ी अद्भुत कही वो दूसरे व्यक्ति ने कहा तब एक काम करें नींद तो लेनी जरूरी है और आपने जो मसला उठा दिया वो बहुत कठिन है एक ही रास्ता है और आप ना सो पाए तो मैं भी ना सो पाऊंगा उस कमरे में उन दोनों मेहमानों के पहले जो लोग ठहरे होंगे उनके बच्चे खेलने के एक गुड़िया और एक फुग्गा छोड़ गए थे और दूसरे आदमी ने इस पगड़ी बांधे वाले आदमी से कहा आप कृपा करें कपड़े उतार दें यह गुब्बारा पड़ा हुआ है इसको अपने पैर में बांध लें और यह गुड़िया अपने बिस्तर पर रख लें ये आपके चिन्ह हो जाएंगे सुबह जब आप उठेंगे तो आप जान लेंगे कि मैं कौन हूं और अपने कपड़े पहन लेना ये बात तय हो गई उस आदमी ने कपड़े उतार दिए पैर में गुब्बारा बांध लिया और गुड़िया पास रख ली और सो गया थोड़ी देर बाद लेकिन उस दूसरे आदमी को मजाक सूझी उस सोए हुए आदमी के पैर से गुब्बारा निकाल के उसने अपने पैर में बांध लिया उसकी गुड़िया उठा के अपने बिस्तर पर रख ली कोई चार बजे रात वो आदमी घबरा के उठा और जोर से चिल्लाने लगा और दूसरे आदमी को उसने हिला के उठाया और कहा कि मेरे मित्र मैंने जो कहा था वो गड़बड़ मालूम होता है हो गई कठिनाई खड़ी हो गई मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन था जब मैं कपड़े पहने हुए था मैं जानता था कि मैं मुल्ला नसरुद्दीन तुमने कहा था कि पैर में गुब्बारा बांध लो वो गुब्बारा कहां है वो तुम्हारे पैर में बंधा हुआ है वो गुड़िया तुम्हारे पास रखी हुई इस इससे हो गया कि तुम मुल्ला नसरुद्दीन हो लेकिन मैं कौन हूं अब अब मैं कौन हूं ये बड़ी मुश्किल हो गई पहचाननी और अब इस जिंदगी में बड़ी कठिनाई हो जाएगी आइडेंटिटी खो गई मेरा नाम खो गया मेरा व्यक्तित्व खो गया कहानी बड़ी अनूठी मालूम पड़ती है लेकिन आपको भी शायद पता नहीं है आपके कपड़े छीन लिए जाए आपकी पदवियां छीन ली जाए आपका नाम छीन लिया जाए तो आप क्या रह जाएंगे आपकी आइडेंटिटी भी खो जाएगी आपका व्यक्तित्व भी खो जाएगा आप भी खड़े हो जाएंगे ना कुछ नोबडी जिसकी कोई पहचान नहीं जिसकी कोई रिकोगशन नहीं जिसका कोई नाम नहीं जिसका कोई ठिकाना नहीं हम अपने मै को कैसे पहचानते हैं? कौन से रास्तों से पहचानते हैं? एक सम्राट ने एक महाकवि को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया था वो कवि दरिद्र था वो अपने फटे पुराने कपड़ों को पहनकर पहुंच गया लेकिन द्वार पर खड़े द्वारपालों ने उसे वापस लौटा दिया। और कहा भाग जाओ सम्राटों से मिलने योग तुम्हारी सूरत नहीं मालूम होती बात सच थी वो कोई भेकमंगा मालूम पड़ता था वो वापस लौट आया उसने अपने मित्रों को कहा मित्रों ने कहा तुम पागल हो सम्राटों के द्वार पर आदमी नहीं कपड़े पहचाने जाते सच्चाई तो यह है कि किसी द्वार पर आदमी नहीं पहचाने जाते हर द्वार पर कपड़े पहचाने जाते तुम व्यर्थी दरिद्र कपड़े पहनकर वहां पहुंच गए अगर एक मुर्दा आदमी भी अच्छे कपड़े पहन के पहुंच जाता तो उसका स्वागत होता क्योंकि कपड़े दिखाई पड़ते हैं आदमी तो दिखाई पड़ता नहीं और आदमी का पता किसको है कि आदमी क्या है कपड़े दिखाई पड़ते हैं कपड़े पहचाने जाते हैं कपड़े सब कुछ उस कवि की बुद्धि में बात आ गई उसने उधार कपड़े मांगे मित्रों से और अच्छे कपड़े पहनकर वो थोड़ी देर बाद वापस उसी द्वार पर पहुंच गया संतरी भागे हुए आए राजा को खबर दी गई राजा खुद द्वार पर महाकवि को लेने आया उसके हाथ में हाथ डालकर वो भीतर गया उसे भोजन पर बिठाया बहुत स्वर्ण की थालियों में बहुत बहुमूल्य भोजन आए वो महाकवि वो राजा आमने सामने बैठे उस राजा ने कहा शुरू करे भोजन कृपा करें उस कवि ने कहा शुरू करूं भोजन उठाया और अपने कोट से बोला मेरे कोट तू पहले भोजन कर ले अपनी पगड़ी को भोजन लगाया और कहा तू भोजन कर ले अपने जूते को भोजन लगाया राजा ने कहा महानुभाव बड़ी अजीब आते हैं आपकी भोजन शुरू करने की ऐसी आते मैंने कभी देखी नहीं ये क्या कर रहे हैं आप उस कवि ने कहा मैं तो पहले भी आया था लेकिन द्वार पर जगह न मिल सकी अब जिन कपड़ों के कारण द्वार खोले हैं अगर उन्हें भूल जाऊं तो बड़ी अशिष्टता होगी ये कपड़े हकदार हैं पहले भोजन कर लेने के यही मुझे यहां लाए हैं सच तो यह है यही यहां आए हैं मैं कहा हूं क्योंकि मैं तो पहले भी आया था लेकिन द्वार बंद पाए थे कपड़ों से आदमी पहचाना जाता है दूसरे पहचानते हो यह तो ठीक है हम खुद भी अपने को अपने ही कपड़ों से पहचानते एक यहूदी मित्र ने जो जर्मनी से भारत की यात्रा पर आया मुझसे एक बात कही उस समय यह कह रहा था उस समय यह कह रहा था कि आदमी अभी कपड़ों के ऊपर नहीं उठ सका आत्मा की बात बहुत दूर है उसने अपनी एक घटना सुनाई हिटलर के जमाने में वो जर्मनी के एक जेलखाने में बंद रहा यहूदियों की हत्या की हिटलर ने 500 यहूदी रोज मारे जाते रहे अकेले हिटलर ने कोई 20 लाख यहूदी मारे 500 यहूदी रोज नियमित हत्या करने की योजना रही वो भी यहूदी था वो भी पकड़ लिया गया था ये बिल्कुल संयोग की बात थी कि वो बच गया है क्योंकि वो आखिरी दिनों में पकड़ा गया और उसके मरने की लिस्ट थोड़ी दूर थी और युद्ध समाप्त हो गया उसने मुझे बताया कि जब मैं पहली दफा ले जाया गया तो मेरे साथ कोई 2000 यहूदी और थे हम सारे लोगों को जेल में ले जाके सबसे पहला काम यह किया गया कि हमारे सारे कपड़े छीन लिए गए और हम नग्न कर दिए गए 2000 लोग नग्न कर दिए गए फिर हमारे सिर घोट डाले गए हमारी मूंछें बना दी गई हमारे सारे बाल साफ कर दिए गए और तब उसने कहा कि मैं इतना घबरा गया आप ठीक कहते हैं 2000 नंगे और सिर घुटे लोगों में पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन कौन जो अपने मित्र थे वो भी समझ में नहीं आने लगे कि ये कौन खुद को आईने में देख के शक होने लगा कि ये मैं मैं ही हूं कपड़ों ने और कपड़ों से मेरा मतलब बहुत सी बातों से है जो कपड़े हम पहने हुए हैं वो तो कपड़े हैं ही हमने और तरह के कपड़े भी पहन रखे पद के पदवियों के वंशों के नामों के परिवारों के वो भी हमारे कपड़े वो भी हमने ओढ़ रखे एक आदमी मिनिस्टर हो जाए तो बड़े ऊंचे कपड़े मन पर उसके ओढ़ लिए जाते हैं एक आदमी राष्ट्रपति हो जाए तो उसकी आत्मा पर बड़ी गहरे लबादे ओढ़ लिए जाते हैं और उसकी राष्ट्रपति को नीचे उतार लो उसकी कुर्सी से उसके कपड़े छिन जाएंगे वो ना कुछ हो जाएगा उसे फिर कोई पूछेगा नहीं कोई फिक्र नहीं करेगा बहुत तरह की तरह के कपड़े हमाने हमारे हमारे ऊपर इकट्ठे हैं, और इन्हीं कपड़ों को हम समझते हैं मेरा होना मेरा अस्तित्व में धन हो पद हो यश हो पदवी हो प्रतिष्ठा हो तो मेरा मैं मजबूत हो जाता है न हो तो मेरा मैं छोटा हो जाता है छीन हो जाता है मरते वक्त नेपोलियन हार चुका था युद्ध में और एक छोटे से दीप सेंट हेलेना में उसको बंद कर दिया गया था अब नेपोलियन उन थोड़े से लोगों में से था जिन्होंने सारी जमीन को हिला दिया जिन्होंने पहाड़ों से कहा हट जाओ तो पहाड़ों को हट जाना पड़ा जिन्होंने कौमों से कहा मिट जाओ तो कॉमों को मिट जाना पड़ा उन थोड़े से लोगों में एक था आखिरी वक्त हार गया और हिलना में बंद कर दिया गया पहले ही दिन सुबह उठ के वो घूमने निकला एक छोटी सी पगडंडी पर उसका मित्र उसका डॉक्टर उसके साथ था छोटी थी सकरी थी पगडंडी उस तरफ से घास लेने वाली औरत घास का गट्ठा सिर पर लिए हुए आती थी नेपोलियन के डॉक्टर मित्र ने चिल्ला के कहा घसियारन, रास्ता छोड़ दे देखती नहीं कौन रास्ते पर आ रहा है लेकिन नपोलियन ने कहा मेरे मित्र तुम भूल करते हो रास्ता हमें छोड़ देना चाहिए अब नेपोलियन कहा है अब मैं कौन एक कैदी से ज्यादा नहीं और नेपोलियन छोड़कर रास्ता खड़ा हो गया और उसने कहा घास वाली को निकल जाने दो वो कुछ है मैं तो अब कुछ भी नहीं मैं नेपोलियन था कल तक और मैंने पहाड़ों से कहा होता रास्ते से हट जाओ तो पहाड़ हट गए होते लेकिन आज आज मैं क्या हूं एक घास वाली फिर भी कुछ है मैं तो कुछ भी नहीं ना कुछ नोबडी मुझे हट जाने दो वो नपोलियन हट गया ये नपोलियन कल तक सब कुछ था आज ना कुछ कैसे हो गया क्या छिन गया इसके पास से इसके वस्त्र छिन गए इसके कपड़े छिन गए इसकी कुर्सी छिन गई अब ये ना कुछ है हम सारे लोगों को भी ये जो ख्याल है कि मैं कुछ हूं क्या ये हमें पता है कि हम क्या हैं उसका ये ख्याल है या केवल उन वस्त्रों का जो हमने पहन रखे हमने जो वस्त्र पहन रखे हमने जो नकाब ओढ़ रखे हमने जो मुखौटे पहन रखे हमने जो नाटक और अभिनय सीख लिया है वही है हमारा मैं या कुछ और भी है कोई और गहरा परिचय है या इसी से परिचय है अगर इसी से परिचय है तो यह बड़ा झूठा मैं है और इसे छोड़ देना जरूरी है ये मैं ये मेरे होने का भाव अत्यंत मिथ्या है इसकी कोई सत्ता नहीं है ये प्याज की भांति है हम प्याज के छिलके निकालते चले जाएं निकालते चले जाएं अखीर में क्या बच रहता है बस छिलके निकल जाते हैं और निकल जाते हैं और भीतर कुछ भी नहीं वस्त्र ही वस्त्र है प्याज में उसके भीतर कुछ भी नहीं ऐसा ही हमारा ये मैं है इसमें वस्त्र ही वस्त्र है निकालते चले जाए निकालते चले जाए भीतर बच रहता है ना कुछ भीतर कुछ पता नहीं चलता कि क्या है क्या है आप उसको थोड़ा छीलना शुरू करें उसके कपड़े निकालना शुरू करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर रह गया शून्य वाह किसी मैं का कोई पता नहीं चल रहा कि मैं कौन हूं इसलिए तो कोई भीतर नहीं जाना चाहता हम बातें इतनी सुनते हैं कि अपने को जानो भीतर जाओ सुन लेते हैं लेकिन कभी भीतर जाना नहीं चाहते क्योंकि भीतर जाने में बड़े प्राणों पर संकट आ जाएगा खुद की चमड़ी निकाल निकाल के अलग करनी होगी तभी तो कोई भीतर जा सकता है ये जितने वस्त्र हमने पहन रखे हैं अपने मैं के आसपास हमने जो सजावट कर रखी है वो उखाड़ देनी पड़ेगी तभी तो हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं उसको उखाड़ने में कोई भी डरता है घबराता है वही तो मैं हूं इसलिए भीतर जाने में एक भय एक फियर एक चिंता एक संताप मालूम होता है आज की सुबह इस मैं की परतों को उखाड़ने का ही हम काम करेंगे इस मैं की प्याज के छिलकों को अलग करने की कोशिश करेंगे ताकि भीतर जाया जा सके और जाना जा सके कि वहां क्या है वहां कौन छिपा है कौन सी सत्ता कौन सी आत्मा वहां निवास करती है आत्मा को जानने के पहले मैं की परतों को उखाड़ लेना जरूरी है जैसे कोई कुआं खोदता है मिट्टी निकालता है पत्थर निकालता है खोदता है जमीन को परत परत जमीन को अलग करता है ताकि भीतर छिपे जल के स्रोत उपलब्ध हो सके ऐसे ही मनुष्य की आत्मा की खोज में भी खुदाई करनी होती है और मैं की बहुत सी परतें जो कि जमीन की भांति आत्मा के जल को घेरे हुए हैं उन्हें तोड़ना पड़ता है और निकालना पड़ता है और जब सारी मैं की परतें उखड़ जाती हैं, तब जो शेष रह जाता है वही आत्मा है वही मैं हूं मैं की झूठी परतों को जो उखाड़ने में समर्थ होता है वही सच्चे मैं को जानने में समर्थ हो पाता है और जो मैं की परतों को मजबूत किया जाता है वो सदा के लिए आत्मा से दूर हो जाता है हम सारे लोग मैं की परतों को मजबूत करने में लगे रहते हैं छोटा मकान मैं को उतनी मजबूत परत नहीं देता बड़ा मकान और मजबूत परत देता है इसलिए छोटे मकान से बड़े मकान की दौड़ चलती है थोड़े रुपए मैं को मजबूती नहीं देते बहुत रुपये मैं को मजबूती देते हैं इसलिए थोड़े रुपयों से बहुत रुपयों की तरफ दौड़ चलती है। एंड्रू कार्नेगी मरा अमेरिका का एक अरबपति मरते वक्त उसके पास कोई चार अरब रुपये थे चार अरब रुपये बहुत रुपए लेकिन दूसरे के पास हो तो अगर खुद के पास हो तो बहुत कम है अगर आपके पड़ोसी के पास चार अरब रुपये हैं तो आपको लगेगा बहुत है लेकिन अगर आपके पास हो तो आपको लगेगा क्या है केवल चार अरब ही तो है एंडू मरा उसके पास चार अरब रुपए थे उसकी जीवन कथा लिखने वाले एक लेखक ने उससे मरने के दो दिन पहले पूछा कि मित्र तुम तो तृप्त हो गए होगे? तुम्हारे पास तो अटूट और अपार संपत्ति है एंडू कार नेगी ने कहा क्या कहते हो दस अरब की मेरी योजना थी मैं एक असफल आदमी हूं केवल चार अरब कमा पाया मैं दुखी हूं मैंने जितना चाहा था मैं उतना नहीं कमा पाया अमरीका में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 10 अरब रुपया भी हैं। एंड्रू कार्नेगी के पास 4 अरब रुपये का होना कोई सुख का कारण नहीं है लेकिन अमरीका में ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 अरब रुपया है यह दुख का कारण जरूर है क्यों है यह दुख का कारण जिनके पास दस अरब है उनका अहंकार और भी प्रगाढ़ और मजबूत है एंड्रू कार्नेगी उनके सामने छोटा है वो बड़े उनकी अस्मिता उनकी इगो और मजबूत है दे, कारनेगी की बेचारे की थोड़ी छोटी है उसके पास केवल चार अरब रुपए कारनेगी दुखी मरा दुनिया में कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता अहंकार किसी को सुखी नहीं होने देगा क्योंकि अहंकार की सतत मांग ये होती है और आगे और आगे क्योंकि जितना मिल जाता है वो तो अहंकार उसे आत्मसात कर लेता है और उसकी भूख खड़ी हो जाती है और आगे चाहिए उसकी कोई तृप्ति नहीं है तृप्ति इसलिए नहीं है कि अगर अहंकार कोई वास्तविक चीज होती तो उसकी तृप्ति भी हो सकती थी वो बिल्कुल छाया है छाया की कभी कोई तृप्ति नहीं हो सकती एक राजमहल के द्वार पर एक सुबह बहुत भीड़ लग गई थी एक भिखारी आया था और उसने अपना भिक्षा पात्र राजा के महल के द्वार के सामने फैलाया और राजा से उसने कहा मुझे भिक्षा मिल सकेगी उस राजा ने कहा जिस द्वार पर तुम खड़े हो वहां से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता क्या चाहते हो जो चाहोगे मिल सकेगा लेकिन उस भिक्षु ने कहा सवाल ये नहीं है कि क्या मैं चाहू मेरी शर्त दूसरी है और आज तक मेरी शर्त कोई पूरी नहीं कर पाया एक भिखारी राजा से ऐसा कहे तो राजा के अहंकार को चोट लग जानी स्वाभाविक है राजा ने कहा तुम पागल हो क्या तुम्हारी शर्त है बोलो हम पूरा कर देंगे उस भिखारी ने कहा बड़ी छोटी है मेरी शर्त लेकिन पूरा करने का वचन देने के पहले बहुत सोच लेना ये जो भिक्षा पात्र है मेरे पास जो तुम्हें देना हो मिट्टी देनी हो मिट्टी सही लेकिन एक शर्त पर स्वीकार करता हूं मेरा पूरा पात्र भर देना अधूरा मत रखना खाली मत रखना चाहे मिट्टी डाल देना तो राजी हूं लेकिन अधूरा पात्र लेके वापस ना जाऊंगा पात्र पूरा भरना पड़ेगा राजा हंसने लगा छोटा सा पात्र था और राजा के पास क्या थी कमी सारी जमीन जीत चुका था उसने अपने मंत्रियों को कहा जाओ हीरे जवाहरातों से इसके पात्र को भर दो ये भी याद रखे कि राजाओं के द्वार पर मिट्टी दान में नहीं मिलती और क्या छोटी सी तेरी मांग है कि पात्र को पूरा भर दो और पात्र ही लाना था तो कोई बड़ा ले आना था भिक्षु लेकिन खड़ा मुस्कुराता रहा सदा ऐसा हुआ है भिक्षु हमेशा राजाओं पर मुस्कुराते रहे लेकिन बहुत कम राजा समझ पाए हैं कि भिक्षु क्यों मुस्कुराते वो भिक्षु मुस्कुराता रहा वजीर भर कर ले आए हीरे जवारात बहुत ज्यादा ले आए थे पात्र बहुत छोटा था ताकि भिक्षु देख ले और उसकी आंखें समझ ले कि कि किसके द्वार पर वो आ गया और वे ही रे जवार उस पात्र में डाले गए लेकिन भिक्षु हंसता रहा वो हतप्रभ न हुआ उस चमक को देखकर और थोड़ी देर में राजा की मुस्कुराहट खो गई आंखों की रोशनी जाने लगी भिक्षु का पात्र कुछ अजीब था जितना भी उसमें डाला गया खो गया उसे भरना कठिन हो गया खजाने खाली होने लगे सुबह बीत गई दोपहर आने लगी नगर भर में खबर पहुंच गई भीड़ बढ़ने लगी द्वार के समक्ष राजधानी इकट्ठी होने लगी भिक्षु खड़ा था और हंस रहा था और राजा की हंसी समाप्त हो गई थी और वजीर भागे हुए तिजोरियों से सोने चांदी को लाने लगे हीरे जवारा चुग गए थे सोना चांदी डाला जाने लगा लेकिन पात्र था अजीब भरता नहीं था जो भी डाला जाता था खो जाता था उसमें सांझ हो गई और राजा हार गए असल में सांझ होते होते कौन राजा हार नहीं जाता है सभी हार जाते सांझ हो गई राजा हार गया और पैरों पर गिर पड़ा उस भिखारी के और कहा क्षमा कर दो भूल हो गई हमसे कैसा है ये भिक्षा पात्र तुम्हारा क्या है जादू इसमें देखने में इतना छोटा और भरने में इतना अपूर इतना दुष्पूर्व खजाने मेरे खाली हो गए और तुम्हारा पात्र खाली का खाली है कहां गया सब जो इसमें डाला गया क्या है इसका रहस्य क्या है मिस्ट्री वो भिक्षु बोला कोई रहस्य नहीं कोई जादू नहीं एक मरघट से निकलता था एक आदमी की खोपड़ी मिल गई उसी से मैंने ये भिक्षा पात्र बना लिया और ये तो आप जानते हैं आदमी की खोपड़ी कभी नहीं भरती इसलिए भिक्षा पात्र भी कभी नहीं भरता बहुत राजा इस भिक्षा पात्र के सामने हार चुके हैं ये कभी नहीं भरा है और ये कहानी कुछ ऐसी नहीं है कि किसी एक महल के द्वार पर घट के समाप्त हो गई हो यह हर आदमी के द्वार पर रोज घट रही है हम अपनी अपनी खोपड़ी के भिक्षा पात्र में भरने में लगे कभी भरता नहीं भर नहीं सकता भरने का कोई उपाय नहीं कारण है कुछ न भरने का कुछ कारण है और वो कारण ये है कि जो चीज हो वो भरी भी जा सकती है लेकिन जो हो ही ना उसे कैसे भरा जा सकता है जो चीज हो उसे भरा जा सकता है लेकिन जो हो ही नहीं उसे कैसे भरा जा सकता जिसका अस्तित्व हो उसके साथ कुछ किया जा सकता है उसे भरा जा सकता है खाली किया जा सकता है लेकिन जिसका कोई अस्तित्व न हो जिसका होना केवल कल्पना हो उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता जैसे इस कमरे में अंधकार भरा हो और हम सारे लोग अंधकार को निकालने की कोशिश करें तो क्या हम अंधकार को निकाल पाएंगे हम कितनी ही गठरियां बांधें, गठरिया बाहर चली जाएंगी अंधकार यही रह जाएगा हम कितने ही धक्के दें और पहलवानों को ले लाए पहलवान थक जाएंगे और अंधकार यही रहेगा अंधकार को निकाला नहीं जा सकता अंधकार को लाया जा सकता है निकाला जा सकता न लाया जा सकता अगर हम सारे लोग निकल कि चलो आज थोड़ा थोड़ा अंधकार ले आए इस कमरे में भरने को सांझ को हम खाली हाथ वापिस लौटाएंगे अंधकार कोई भी ला नहीं सकेगा न अंधकार लाया जा सकता ना निकाला जा सकता क्यों क्योंकि वस्तुतः अंधकार है ही नहीं उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी कोई सत्ता नहीं है वो केवल दिखाई पड़ता है है नहीं हाँ प्रकाश लाया जा सकता है और प्रकाश आ जाए तो अंधकार विलीन हो जाता है विलीन हो जाता है यह कहना भी गलत है क्योंकि जो था ही नहीं वो विलीन कैसे होगा उचित होगा यही कहना प्रकाश होते ही पाया जाता है कि अंधकार नहीं है और प्रकाश बुझते ही पाया जाता है अंधकार है अंधकार फिर क्या है अंधकार केवल प्रकाश का अभाव है एपसेंस अंधकार की अपनी कोई प्रेजेंस अपनी कोई उपस्थिति नहीं है अंधकार की वो खुद नहीं है वो किसी का न होना है वो किसी की गैर मौजूदगी वो किसी की एपसेंस है वो किसी की अनुपस्थिति है खुद का उसका कोई होना नहीं है इसलिए अंधकार के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते ना हम उसे ला सकते ना निकाल सकते अंधकार के साथ डायरेक्ट एक्शन नहीं हो सकता कोई सीधा कृत्य नहीं हो सकता अंधकार के साथ कुछ करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है उल्टे रास्ते से इनडायरेक्ट जाना पड़ता है अंधकार की ही तरह है हमारा अहंकार उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है इसलिए अहंकार को न तो कोई भर सकता और न कोई निकाल सकता है उसका अपना कोई होना नहीं है अगर उसके साथ कुछ भी करना हो तो आत्मा के साथ कुछ करना पड़ता है आत्मा की अनुपस्थिति है अहंकार आत्मा की एपसेंस है अहंकार जैसे अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति है वैसे अहंकार आत्मा की अनुपस्थिति है अहंकार के साथ सीधा कुछ भी नहीं किया जा सकता लेकिन अहंकार के साथ हम दो काम करते हैं हजारों वर्ष से करते रहे एक काम तो है अहंकार को भरने का उसकी कथा वही है जो उस भिक्षु की कथा है और उसके पात्र की भरते हैं भरते हैं भरते हैं भरते भरते खुद मिट जाते हैं और पाते हैं अहंकार नहीं भरा वो वहीं के वहीं, उतना का उतना वैसा का वैसा खाली है क्या आप सोचते हैं सिकंदरों नेपोलियनों हिटलरों के अहंकार भर जाते नहीं सिकंदर ने मरने के पहले दुख जाहिर किया था उसने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं भगवान बहुत अजीब है इसने केवल एक ही दुनिया बनाई कम से कम दो तो बनानी थी ताकि कोई आदमी जीतना चाहे तो दो दुनिया जीत सके एक ही दुनिया केवल एक दुनिया है जीतने को सिकंदर को दुख था कि कम से कम दो दुनिया होनी चाहिए कम से कम दो तो बनानी थी जीतने वाले को कुछ सुविधा तो होती एक ही दुनिया है केवल अहंकार अगर पूरी दुनिया जीत ले तो फौरन सोचेगा कि दूसरी दुनिया कहां है ये जो चांद तारों पे जाने की इतनी कोशिश चल रही है इसके पीछे बहुत गहरे में मनुष्य का अहंकार है जमीन काफी नहीं है चांद तारे जीतने होंगे दूर के सितारों पर राज्य कायम करना होगा वहां झंडे गड़ाने होंगे और इसलिए बड़ी जोर की दौड़ है पता नहीं रूस पहले झंडा गाड़ दे चांद पर कि अमरीका कौन मालिक हो जाए उसका अब अहंकार आकाश में लड़ रहे हैं दूसरी दुनिया की खोज हो गई अगर सिकंदर को उसकी कब्र में पता चल जाए तो बड़ी बेचैनी होगी उसे कि चांद खोज लिया गया बड़ी गलती की जो दो साल पहले पैदा हुए आज पैदा होना था तो न केवल जमीन के मालिक हो सकते थे बल्कि चांद के भी लेकिन कोई चांद से हल होने को नहीं है क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और अहंकार अपूर है दुष्पूर है उसे भरने का कोई रास्ता नहीं कितना ही भरे वो खाली रह जाता है और खाली रह जाने से दुख होता है पीड़ा होती है खाली रह जाने से चिंता होती है उसे भरने का मन होता है हम सारे लोग जो दुखी और पीड़ित हैं उस दुख और पीड़ा में क्या है वो अहंकार जो नहीं भरा जा सक रहा है वो जगह खाली तो सोचते हैं कि शायद आगे जगह पहुंचने से वो भर जाए तो जिस छोटी कुर्सी पे मैं बैठा हूं बड़ी कुर्सी पे पहुंच जाऊं तो भर जाए लेकिन हमारी आंखें अंधी हम देखते नहीं कि उस बड़ी कुर्सी पे जो बैठा है वो भी उतना ही दुखी है और आगे की बड़ी कुर्सी को देख रहा है उस बड़ी और बड़ी कुर्सी पे जो बैठा है वो भी उतना ही दुखी है और आगे की बड़ी कुर्सी पे देख रहा है जमीन पर कहीं कोई एकाद आदमी ऐसा है जो आगे न देख रहा हो अगर कहीं कोई ऐसा आदमी मिल जाए तो समझ लेना कि वो आदमी परमात्मा का आदमी है जो आगे न देख रहा हो और जान लेना कि उस आदमी ने आत्मा जैसी कोई चीज जानी होगी क्योंकि जो आगे की तरफ देख रहा है वो अहंकार की दौड़ में Machi. फिर हो सकता है कि वो आगे उदयपुर से दिल्ली की तरफ देख रहा हो या ये भी हो सकता है उदयपुर से स्वर्ग की तरफ देख रहा हो या ये भी हो सकता है उदयपुर से मोक्ष की तरफ देख रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे की तरफ जो देख रहा है वो अहंकार की दौड़ में ख्याल है कि वहां पहुंच जाऊं तो पूर्ति हो जाएगी लेकिन जो आदमी इस भाषा में सोचता है कि वहां पहुंच जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा वहां पहुंचने पर भाषा तो यही रहेगी दिल तो यही रहेगा दिमाग तो यही रहेगा वो और आगे का सोचने लगेगा वहां पहुंच जाऊं तो सब ठीक हो जाए और ये मन कहीं नहीं बदलता इसलिए मनुष्य की खोपड़ी का भिक्षा पात्र कभी नहीं भरता है ये हमारा अहंकार है जो नहीं भरने देता अहंकार दुख और पीड़ा है फिर क्या करें तो शिक्षक और उपदेशक मिल जाते हैं जो कहते हैं छोड़ दो इस अहंकार को अहंकार दुख है तो छोड़ दो अहंकार दुख है तो हटा दो अहंकार दुख है तो भगवान के चरणों में डाल दो समर्पण कर दो अहंकार दुख है तो विनम्र हो जाओ निरअहारी हो जाओ बड़ी ठीक बात मालूम पड़ती तर्कयुक्त मालूम पड़ती छोड़ दो अहंकार को लेकिन जो है ही नहीं उसे क्या छोड़ा जा सकता है? जो है ही नहीं उसे छोड़ा जा सकता है ये बात तो बड़ी लॉजिकल बड़ी तर्कयुक्त मालूम पड़ती है हजारों साल से कही जा रही अहंकार छोड़ो छोटे छोटे बच्चों को हम समझाते हैं अहंकार छोड़ो स्कूल में समझाते हैं समाज में समझाते हैं शिक्षक गुरु साधु सन्यासी समझा रहे हैं अहंकार छोड़ो लेकिन इस जब मूर्खतापूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती अहंकार छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि अहंकार है ही नहीं अगर होता तब तो हम उसे भर ही लेते छोड़ने का सवाल क्या था जैसे अंधकार नहीं छोड़ा जा सकता वैसे ही अहंकार भी नहीं छोड़ा जा सकता है अगर छोड़ा जा सकता होता तो दुनिया की ये धार्मिक शिक्षाएं आदमी को अब तक बदल देती नहीं छोड़ा जा सकता बल्कि उल्टे परिणाम होते अहंकार छोड़ने वाला जितना अहंकारी हो जाता है वैसा अहंकारी खोजना कठिन है बड़ी सूक्ष्म हो जाती है उसकी अस्मिता बड़ा दबा लेता है अपने अहंकार को विनम्र लोगों की आंखों में देखें। जो लोग कहते हैं हमने अहंकार छोड़ दिया उनके पास जाएं, तो हैरान हो जाएंगे उनका अहंकार बहुत अद्भुत है हाँ उनके अहंकार के रास्ते दूसरे इसलिए पहचानने में देर लग सकती है लेकिन अहंकार वहां मौजूद है बड़े सूक्ष्म मार्गों से जो ये कहता है मैं विनम्र हूं यह घोषणा भी अहंकार की ही घोषणा है मैं विनम्र हूं यह घोषणा भी अहंकार की ही घोषणा है क्योंकि जहां अहंकार नहीं है वहां यह दावा कौन करेगा कि मैं विनम्र हूं कौन करेगा यह दावा और अगर आप किसी ऐसे आदमी से जो कहता है मैं विनम्र हूं कहते कि हाँ आप तो हैं लेकिन हमारे गांव में आपसे भी ज्यादा विनम्र आदमी तो वो दुखी हो जाएगा उसके अहंकार को चोट लग जाएगी कि मुझसे भी ज्यादा विनम्र आदमी कोई और हो सकता है इसलिए विनम्र आदमी इस बात की कोशिश करते हैं कि मैं विनम्र हूं और दूसरे जो विनम्र है वो झूठे विनम्र है वो सच्ची विनम्रता नहीं एक साधु दूसरे साधुओं के बाबत समझाता फिरता है कि वो का साधु है अहंकार ही है विनम्र हूं लेकिन यह घोषणा कौन कर रहा है यह सूचना कौन कर रहा है यह विज्ञप्ति कौन कर रहा है कि मैं विनम्र हूं यह मैं की विनम्रता कोई विनम्रता हो सकती है यह अहंकार की ही सूक्ष्मतम परत है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हम एक ही तरह के अहंकार को जानते हैं भरने वाले अहंकार को खाली करने वाले अहंकार को हम नहीं जानते हम भोग के अहंकार को जानते हैं लेकिन त्यागी के अहंकार को नहीं जानते लेकिन त्यागी भी अत्यंत अहंकारी होता है यह अहंकार होता है मैंने किया त्याग और इसलिए त्याग करने वाले भोग की निरंतर निंदा करते देखे जाते हैं निंदा क्यों संसारी को सन्यासी गाली देता देखा जाता है पापी कहता देखा जाता है क्यों इसी में उसके अहंकार की तृप्ति और मजा है कि मैं हूं त्यागी और तुम अभोगी, मैं जाऊंगा स्वर्ग तुम सड़ोगे नरक में मैं भगवान के पास बैठूंगा और तुम तुम नरक की ज्वालाओं में सताए जाओगे क्राइस्ट को जिस रात पकड़ा गया और सुबह सूली दी गई जब उन्हें उनके दुश्मन पकड़ के ले जाने लगे तो उनके शिष्यों ने पूछा कि जीसस तुम तो चले, लेकिन एक बात बताते जाओ हो सकता है दुश्मन तुम्हारी हत्या कर दे। एक बात समझा दो तुमने हमसे कहा था भगवान का राज्य होगा किंगडम ऑफ गॉड स्वर्ग का राज्य और तुमने हमें बताया था कि भगवान के सिंहासन के पास तुम बैठोगे क्योंकि तुम इकलौते पुत्र हो भगवान के लेकिन हमारी पोजीशंस क्या होंगी हमारी जगह क्या होंगी हम कहां बैठेंगे तुम भगवान के बगल में बैठोगे लेकिन हम लोगों के स्थान क्या होंगे भगवान के आसपास स्वर्ग के राज्य में कृपा करके ये तो बता दो हमने कितना त्याग किया इसका स्मरण रखना भूल मत जाना इन्होंने त्याग किया था इसलिए ताकि भगवान के पास कोई विशेष जगह पे बैठने का मौका मिल जाए भगवान का दरबार अगर कहीं हो तो उसमें कोई नंबर पीछे न लगे आगे रहे ये ख्याल कि हमने त्याग किया था उसका बदला क्या होगा स्वर्ग में यह क्या है यह अहंकार नहीं तो और क्या है त्यागी का अपना अहंकार है भोगी का अपना अहंकार है होगा भी क्योंकि त्यागी भी छोड़ रहा है एक साधु ने मुझसे कहा कि मैंने लाखों रुपये पे लात मार दी मैंने पूछा यह लात कब मारी उन्होंने कहा कोई 20-25 वर्ष हो गए होंगे तो मैंने उनसे निवेदन किया कि लात ठीक से लग नहीं पाई नहीं तो 30 वर्ष तक उसके स्मरण रखने की कोई भी जरूरत नहीं थी उसे कहने और बताने का भी कोई कारण नहीं था लात अगर लग गई होती तो लेकिन लात लग नहीं पाई यद्यपि रुपये खो गए लेकिन लात नहीं लग पाई और जब लाखों रुपए उनके पास रहे होंगे तो मैंने उनसे कहा कि जरूर आपको इसका रस आता रहा होगा कि लाखों रुपए मेरे पास हैं मैं कुछ हूं और फिर जब आपने उन लाखों रुपयों को छोड़ दिया तो दूसरा रस आने लगा कि मैंने लाखों रुपए पे लात मार दी मैं कुछ हूं उस मैं कुछ हूं में कोई फर्क नहीं पड़ा वो वही के वही खड़ा है लाखों रुपये थे तो वो था लाखों रुपये छोड़ दिए तो वो है और मैं आपसे निवेदन करता हूं पहले होने से दूसरा होना ज्यादा मजबूत है पहला होना बहुत कच्ची दीवार पर खड़ा हुआ था कि लाखों रुपए हैं लाखों रुपए छिन भी सकते थे दिवाला निकल सकता था नुकसान हो सकता था हुकूमत बदल सकती थी न मालूम क्या क्या हो सकता था लाखों रुपए छिन सकते थे और वो मैं कुछ हूं मिट सकता था लेकिन लाखों रुपये का त्याग अब कोई भी नहीं छीन सकता इसका कोई दीवाला नहीं निकल सकता अब ये अहंकार बहुत परमानेंट है अब ये बहुत स्थाई रुपए का दम्भ बहुत अस्थायी है त्याग का दम्भ बहुत स्थायी उसे अब कोई नहीं छीन सकता अब कोई रास्ता नहीं अब हुकूमत बदले तो बदल जाए दुनिया बदले तो बदल जाए लेकिन अब ये त्याग छीन नहीं सकता ये बड़े हैरानी की बात है और इसलिए त्यागी को लगता है कि मैंने कोई स्थायी संपत्ति कमा वो अहंकार की ही स्थाई संपत्ति है क्योंकि त्याग को छीनने का कोई उपाय नहीं है धन को तो छीना जा सकता है लेकिन है वो अहंकार क्योंकि जिसे ये स्मरण है कि मैंने त्यागा उसका अहंकार मौजूद है अहंकार छोड़ा नहीं जा सकता फिर क्या किया जाए न अहंकार भरा जा सकता है न अहंकार छोड़ा जा सकता है फिर क्या किया जाए ये दोनों रास्ते नहीं है ये दोनों रास्ते गलत साबित हुए हैं। इन दोनों रास्तों ने हजारों साल से मनुष्य के मन को पीड़ित किया है और परिणाम नहीं आया आगे भी इनसे परिणाम आने को नहीं है बुनियादी रूप से ये बात गलत है सबसे पहली सबसे पहला सूत्र अहंकार की खोज में यह होगा कि मैं पहले यह तो देख लूं कि जिसे मैं भरने या जिसे मैं छोड़ने चला हूं वो है भी या नहीं एक आदमी अगर अपने घर से कोई चीज निकालना चाहता हो तो पहले यह तो पता लगा ले कि वो है भी या नहीं या कोई चीज भरना चाहता हो तो यह तो पता लगा ले कि वो है भी या नहीं कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति पहले यह तो जान ले कि यह अहंकार है कहां है क्या है अगर ये है तो फिर इसके साथ कुछ किया जा सकता है लेकिन आश्चर्यों का आश्चर्य यही है कि जो लोग अहंकार को खोजने जाते हैं वो पाते हैं कि वो है ही नहीं तो ना तो उसे भरना पड़ता है और ना छोड़ना पड़ता है वो नहीं पाया जाता है भारत से एक भिक्षु कोई 1400 वर्ष पहले चीन गया नाम था उसका बोधि वो चीन पहुंचा उसके पहुंचने के पहले उसकी ख्याति चीन पहुंच गई वो बहुत अद्भुत व्यक्ति रहा होगा चीन का सम्राट उसे लेने चीन की सीमा पर आया उसने स्वागत किया बोध धर्म का और एक कांत में बोधि धर्म से कहा भिक्षु बड़ी प्रशंसा मैंने सुनी है तुम्हारी और बड़े दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं कि तुम कब आ जाओ मेरे जीवन का एक दुख है उसे मैं मिटाना चाहता हूं अहंकार मुझे पीड़ा दे रहा है और सैकड़ों सैकड़ों धर्म उपदेशकों ने मुझे समझाया है कि अहंकार छोड़ो तो दुख के बाहर हो जाओगे लेकिन मैं अहंकार कैसे छोड़ू मैंने सब उपाय किए मैंने उपवास किए मैंने रुख सुखे भोजन किए मैं गद्दियां छोड़कर जमीन पर सोया मैंने शरीर को क्रसकाय कर लिया मैं भूखों मरा मैंने सब तरह के भोग बंद किए मैंने सब तरह के अच्छे वस्त्र पहनने बंद कर दिए सर्दियां और गर्मियां मैंने लंगोटियों पर गुजारी लेकिन भीतर मैं पाता हूं कि अहंकार मरता नहीं वो मौजूद है धन भी मैंने देख लिया राज्य भी मैंने देख लिया त्याग भी मैंने देख लिया मैं बड़ा परेशान हूं ये अहंकार तो जाता नहीं वो तो मौजूद है वो कहीं छोड़ता नहीं पीछा अब मैं क्या करूं उस बोध धर्म ने कहा मेरे मित्र तुमने जो भी किया वो व्यर्थ है क्योंकि तुमने सबसे बुनियादी बात नहीं की वो बुनियादी बात कल सुबह हम करेंगे तुम चार बजे आ जाओ मैं तुम्हारे अहंकार को खत्म ही कर दूंगा वो राजा बहुत हैरान हुआ इतनी आसान है क्या बात जिसे जीवन भर उसने खत्म करने की कोशिश की है ये कहता है व्यक्ति की चार बजे रात आजाओ खत्म कर देंगे खैर देखें वो राजा उतरने लगा उस मंदिर की सीढ़ियां जहां धर्म ठहरा था वो आदि सीढ़ियों पर होगा कि धर्म ने कहा कि सुनो एक बात ख्याल रखना जब आओ तो अकेले मत आ जाना अहंकार को साथ ले आना राजा थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने कहा ये क्या बात हुई कि अहंकार को साथ ले आना बोधि ने कहा इसलिए कहता हूं कि तुम अकेले अकेले आ गए तो मैं हत्या किसकी करूंगा साथ ले आना अहंकार को तो उसको खत्म कर दूंगा एक बार भी मैं मामला निपट जाएगा बात खत्म हो जाएगी चार बजे वो आया आते ही से बोध ने पूछा ले आए अहंकार उसने कहा आप भी कैसी बातें करते हैं अहंकार कोई वस्तु तो है नहीं कि मैं ले आता बोध ने कहा चलो एक बात तय हो गई कि अहंकार कोई वस्तु नहीं है फिर क्या है अहंकार उस राजा ने कहा अहंकार तो एक भाव है एक चित्त की दशा है उसने कहा चलो दूसरी बात मान लेता हूं कि अहंकार भाव है अब आंख बंद करके बैठ जाओ और खोजो कि वो भाव कहां है और तुम्हें तो मिल जाए तो मुझे बता देना वही मैं उसकी हत्या कर दूंगा उस अंधेरी रात में चार बजे उस सुबह वो राजा आंख बंद करके बैठ गया और खोजने लगा अपने भीतर के अहंकार कहां और बोधि धर्म सामने डंडा लिए बैठा हुआ था वो डंडा हमेशा अपने हाथ में रखता था और उसने कहा तुम्हें तो मिल जाए तो मुझे बस बता भर देना कि पकड़ लिया मैं उसकी हत्या कर दूंगा वो सामने बैठा है और राजा को बीच बीच में डंडे से धक्के देते जाता है कि देखो ख्याल से खोजो कोई जगह चूक ना जाए कोई कोना बिना जाना न रह जाए सारे मन को खोज डालो कि कहा है अहंकार और पकड़ लो उसे वहां की यहां है यह है और तुम जैसे ही कह सकोगे यह है मैं उसकी हत्या कर दूंगा आधी घड़ी बीती घड़ी बीती वो जो राजा बैठा था उसका चेहरे पर बड़ा तनाव खोज रहा है लेकिन धीरे धीरे चेहरे का तनाव शिथिल होता गया उसके चेहरे के स्नायु तंतु शिथिल होते गए उसका चेहरा एकदम शांत होता गया घंटा बीता दो घंटा बीता वो खोज रहा है लेकिन अब अब उसकी आंखों के आसपास कोई बड़ी शांति इकट्ठी होने लगी उसके ओठों के आसपास कोई मुस्कुराहट घनी होने लगी वो खोज रहा है और सुबह होने लगी और सूरज निकलने लगा और सूरज का प्रकाश आने लगा और उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी बढ़ने लगी वो कोई दूसरा आदमी हो गया और बोधि धर्म ने उसे हिलाया और कहा मित्र कब तक खोजते रहोगे उसने आंख खोली उसने बोधि धर्म के पैर पड़े और कहा मैं जाता हूं जिसकी हत्या के लिए मैं आया था वो है ही नहीं मैंने आज तक खोजा नहीं इसलिए वो था आज मैंने खोजा तो पाया वो नहीं बोधि धर्म ने कहा वैसा ही है ये जैसे किसी घर में अंधेरा हो और किसी आदमी को हम कहें कि जाओ दिया ले जाओ और खोजो कहा है दिया लेके वो भीतर जाए तो अंधेरा नहीं मिलेगा अंधेरा होता है क्योंकि दिया नहीं होता और दिया लेके भीतर कोई जाता है तो पाता है अंधेरा नहीं ऐसे ही जब कोई सम्यक रूपेण मन के भीतर होश पूर्वक दिया लेकर जाता है विचार का विवेक का प्रज्ञा का दिया लेकर खोजता है भीतर तो पाता है वहां कोई अहंकार नहीं जब तक नहीं जाता खोजने तब तक अहंकार है हमारी अनुपस्थिति अहंकार है जैसे ही हम भीतर उपस्थित होते हैं खोजने को वहां कोई अहंकार नहीं सुना है ऐसा मैंने एक बार अंधकार ने भगवान की अदालत में शिकायत कर दी थी और अर्जी दे दी थी कि सूरज मेरे पीछे नाहक पड़ा हुआ है रोज सुबह से सांझ तक मुझे परेशान करता है और मैंने आज तक इसका कुछ बिगाड़ा नहीं कोई कसूर नहीं किया कोई झगड़ा नहीं है पता नहीं करोड़ों करोड़ों साल से इसको क्या सूझ गई है कि रोज सुबह से मौजूद हो जाता है और मुझे परेशान करता है मेरा पीछा करता है आप सूरज को समझा दे भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम क्यों पड़े हो व्यर्थ अंधेरे के पीछे क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा सूरज ने कहा कैसा अंधेरा कौन अंधेरा मेरा आज तक उससे मिलना नहीं हुआ कौन कहता है मैं उसके पीछे पड़ा हूं मेरी कोई मुलाकात भी नहीं झगड़े का तो कोई सवाल नहीं कहा है वो अंधेरा उसे मेरे सामने ले आए और अगर वो मेरी शिकायत करे तो मैं माफी मांग और सदा के लिए उसका पीछा बंद कर दू लेकिन वो है कहां इस बात को हुए बहुत दिन हो गए भगवान भी थक गए वो अभी तक अंधेरों को सूरज के सामने नहीं ला सके मामला वहीं पड़ा हुआ है फाइल के भीतर ही पड़ा हुआ है। और वो फाइल में ही पड़ा रहेगा भगवान की अदालत में ये फैसला हो नहीं पाएगा कभी क्योंकि अंधेरों को सूरज के सामने लाया नहीं जा सकता आत्मा के सामने अहंकार को नहीं लाया जा सकता ज्ञान के सामने अहंकार को नहीं लाया जा सकता अवेकंड माइंड के सामने जागे हुए मन के सामने अहंकार को नहीं लाया जा सकता तो सवाल क्या है सवाल सीधा और साफ है सवाल यह है कि हम किस भांति जाग जाएं और भीतर देख सकें अगर हम भीतर जाग कर देख सकें तो वहां कोई ईगो कोई अस्मिता कोई अहंकार कोई मैं वहां नहीं फिर वहां जो है वही परमात्मा है फिर वहां जो है वही मोक्ष फिर वहां जो है वही निर्वाण फिर उसे कोई कोई नाम दे दे कोई भेद नहीं पड़ता वहां जो है वही परम आनंद वही परम सत्य कैसे हम जाग जाए कैसे हम भीतर ज्योति जगा लें कैसे भीतर दिया जल जाए और हम खोज सकें जल सकता है ज्योति मौजूद है दिया मौजूद है सब कुछ मौजूद है सिर्फ हमारी दृष्टि उस ओर नहीं है सिर्फ हमारा ख्याल सिर्फ हमारे विचार की दिशा और गति उस ओर नहीं सब मौजूद है चित्त पूरी तरह तैयार है जागरण की पूरी की पूरी सामग्री साथ है सिर्फ हमारा ख्याल नहीं हमारा विचार नहीं हमारी दृष्टि नहीं और हमारी दृष्टि जिस तरफ है तीन दिनों मैंने आपसे बातें की उस तरफ की दृष्टि इस तरफ दृष्टि को जाने नहीं देती एक ही सूत्र है समस्त जीवन के सार को उपलब्ध करने का एक ही विज्ञान एक ही सीक्रेट और वो है स्वयं के भीतर जागरण को होश को अवेयरनेस को उपलब्ध कर लेना कैसे जागे तीन छोटी छोटी बातें संबंध में इस अंतिम चर्चा में आपसे मैं कहूंगा वे बातें छोटी हैं लेकिन उनका प्रयोग बहुत बृहद परिणाम ला सकता है उससे बड़ा और कोई परिणाम किसी बात से नहीं आता एक छोटी सी चिंगारी पूरे पर्वत में आग लगा सकती है। ऐसे छोटे से तीन सूत्र हैं जागरण के वे उपलब्ध हों तो अहंकार नहीं पाया जाता है और जो पाया जाता है वही आत्मा है पहला सूत्र हमारे चारों तरफ जो जगत है उसके प्रति हमें जागृत होना चाहिए सोए हुए नहीं हम उसके प्रति सोए हुए हैं क्या आपको ख्याल है कभी आपने सड़क पर चलते हुए लोगों को पांच मिनट के लिए रुक के होश से देखा हो क्या आपको ख्याल है कि दरख्तों के पास बैठ के आपने पांच मिनट दरख्तों को होश से देखा हो क्या आपको ख्याल है सुबह उगते सूरज को पांच क्षण ठहरकर आपने पूरे विवेक से देखा हो पूरे जागरण से रात के आकाश के तारे कभी देखे हो सब बातें ही शांत और मौन होकर देखा हो सब तरह के विचार को छोड़कर निर्विचार होकर शांत होकर चारों तरफ जो दुनिया फैली है उसे पहचाना हो उसके प्रति आंखें खोली हो नहीं खोली हम करीब करीब सोए सोए चले जाते हैं चलते रहते हैं सोए सोए सोए सोए चलने का इस स्लीपिंग हालत में चलने का मतलब मेरा दुनिया बाहर होती है हम भीतर ऑक्युपाइड होते हैं भीतर विचार में उलझे होते हैं विचार की एक धुंधली परत भीतर चलती रहती बाहर सड़क पर आप चले जा रहे हैं लोग समझते हैं आप सड़क पर चल रहे हैं और हो सकता है मन में आप आकाश में उड़ रहे हो लोग समझ रहे हैं आप सड़क पर चल रहे हैं और हो सकता है आप अपने घर में अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहे हो लोग समझते हैं आप सड़क पे चल रहे हो सकता है आप इसराइल में किसी की हत्या कर रहे हो आप कहा हैं चल कहां रहे हैं ये दोनों दो बातें चित्त आपका कहीं और है चलना कहीं और तो चलना सोया हुआ होगा जागा हुआ नहीं हो सकता कोई भी क्रिया जागी हुई तब होती जब चित्त भी वहीं होता है जहां क्रिया होती तो बाहर के जगत के प्रति जागरण का प्रयोग कैसे करें कभी अचानक ठहर जाएं, चलते चलते रास्ते पर रुक जाएं, और जरा देखें चारों तरफ क्या है कभी घर की छत पर आंख खोलकर बैठ जाएं और देखें ये तारे क्या हैं कुछ सोचें ना सिर्फ देखें क्योंकि आपने सोचा कि आप कहीं और गए सोचा कि आप सोए आपने सोचना शुरू किया कि जो मौजूद है वो हट गया और कोई चीज जो मौजूद नहीं है आ गई एक गुलाब के फूल के पास आप बैठे हैं और आपने सोचना अगर शुरू कर दिया गुलाब के फूल के बाबत तो वो जो फूल आपके सामने है उसके प्रति आप सो गए हो सकता है आपने गुलाब के फूल पर जो कविताएं पढ़ी हो वो याद आ जाए और जिन मित्रों ने आपको गुलाब के फूल भेंट किए हों वो याद आ जाए या गुलाब के फूल से जो जो एसोसिएशन हो जो जो संबंध हो वो याद आ जाए लेकिन ये गुलाब का फूल जो मौजूद है इसके प्रति आप सो गए आपका मन कहीं और गया चीजों के प्रति जागने का मतलब है सोचे नहीं देखें और हम देखने में इतने असमर्थ हो गए हैं कि एक पति अपनी पत्नी जिसके पास वो वर्षों से रह रहा है उसको भी नहीं देख पाता उसको भी उसने कभी आंख भर के पूरी तरह देखा नहीं एक पिता अपने बेटे, बेटे को कभी देखता नहीं कि पूरी तरह देखा हो क्या है ये एक मित्र अपने मित्र को नहीं देखता है और आप हैरान हो जाएंगे कभी जरा पांच मिनट आंख बंद कर लें और अपने मां का चेहरा स्मरण करें आप हैरान हो जाएंगे आपको मां का चेहरा तक स्मरण नहीं आएगा कभी देखा ही नहीं ठीक से स्मरण कैसे आएगा पांच मिनट आंख बंद करके ख्याल करें मेरी मां का चेहरा कैसा तो सब रेखाएं धुंधली हो जाएंगी वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा बड़ी हैरानी होगी कि मां का चेहरा भी मुझे स्पष्ट मेरी स्मृति में नहीं है क्यों हां ऐसे अगर ख्याल ना करें तो शायद आपको यह ख्याल होगा कि मुझे याद है अपनी मां का चेहरा लेकिन आज ही आप जरा कोशिश करना आंख बंद करके तो आपको पता चलेगा कि सब रेखाएं मिट जाती हैं बिगड़ जाती हैं मां का चेहरा भी पकड़ में नहीं आता कि ठीक ठीक कैसा है मां की आंख कैसी थी कैसी है क्या उसकी आंखों में भाव है वो कुछ भी ना पकड़ेंगे कभी आपने देखी नहीं है गौर से किसने देखी अपनी मां की आंख को गौर से जिसे हम प्रेम करते हैं उसको भी हमने कभी देखा थोड़ी उसके पास से निकल जाते हैं सोए सोए दूसरी पच्चीस बातें सोचते हुए उसके पास बैठे रहते हैं जिस मित्र को हम प्रेम करते हैं उसको गले से लगाए बैठे रहते हैं लेकिन हमारा मन तो मालूम कहां होता है इसलिए दिखाई हम पड़ता है कि हम किसी को गले से लगाए लेकिन हमारे भीचर हजारों मीलों का फासला होता है क्योंकि हम कहीं और होते हैं ऐसा सारा जीवन सोया सोया है इस सोए सोए जीवन में जब हम बाहर के प्रति ही नहीं जाग सकते तो भीतर के प्रति क्या जागेंगे वो तो बहुत कठिन बात है तो पहला सूत्र है बाहर के प्रति जागना जो भी बाहर दिखाई पड़े बहुत है बाहर क्या नहीं है बाहर उसे बहुत ध्यान से देखना बहुत ध्यान से सुनना सारी इंद्रियों का त्यंत ध्यान से बहुत इंटेंसिवली उपयोग करना भोजन करते वक्त पूरी तरह स्वाद लेना जरूरी है आंख खोल के फूल को देखते वक्त पूरी तरह उसके सौंदर्य को पी लेना जरूरी है संगीत सुनते वक्त उसकी ध्वनियों को पूरे पूरे कानों की पूरे पूरे प्राणों तक पहुंच जाना जरूरी है किसी का हाथ हाथ में ले तो उसका हाथ हाथ से जुड़ जाना जरूरी है इतनी समग्रता से इतने होश से इतनी तनमयता से जब कोई व्यक्ति बाहर के जीवन में जीना शुरू करता है तो एक अवेयरनेस एक जागरण एक ज्योति उसके भीतर जागनी शुरू होती फिर यही ज्योति दूसरे सूत्र में मन के प्रति लगानी होती मन है भीतर विचारों से भरा हुआ विचार ही विचार है वहां कामनाएं कल्पनाएं इच्छाएं हैं वहां स्मृतियां हैं भविष्य की आकांक्षाएं हैं वो सब मन के भीतर चल रही हैं जैसे सड़क पे लोग चल रहे हैं ऐसा मन में भी यात्रा चल रही बहुत सी चीजों की पहले बाहर के प्रति जाके, फिर मन के प्रति जाके, फिर मन को देखें कि ये क्या हो रहा है मन के भीतर हम सोए सोए चल रहे हैं मन के प्रति हमने कभी देखे नहीं कि वहां क्या हो रहा है हम अपने काम में लगे हैं और मन अपना काम कर रहा है हमें ख्याल भी नहीं है कि मन में क्या हो रहा है कितना हो रहा है कितनी बड़ी फैक्ट्री वहां 24 घंटे चल रही है। अगर कोई आपके दिमाग से सारी की सारी फैक्ट्री को बाहर निकाल के रख दे तो पूरा शैतान का कारखाना वहां मिलेगा वहां क्या हो रहा है नहीं कहा जा सकता एक छोटे से आदमी के मन के भीतर कितना क्या चल रहा है उसे भी देखना और जानना जरूरी है। उसके प्रति भी जागना जरूरी है। उसके प्रति भी होश रखना जरूरी है। कभी दो क्षण बैठ के उसे भी देखें कि मन के भीतर क्या हो रहा है लेकिन हम तो कभी मन को देखते भी नहीं कि वहां क्या होता है शायद हम डरते हैं शायद हम भयभीत हैं कि पता नहीं वहां क्या हो रहा हो कौन देखे चले चलो अपने काम में उलझे रहो हम इसीलिए काम में उलझे रहते हैं कि कहीं भीतर देखने का मौका ना आ जाए नहीं तो बड़ी पीड़ा भी हो सकती क्योंकि जो आदमी समझता है कि मैं साधु हूं हो सकता है उसके मन में किसी के हत्या के ख्याल चल रहे हैं वो कैसे भीतर देखे भीतर देखे तो अहंकार को चोट लगती है कि मैं हूं साधु मैं हूं अच्छा आदमी हजार लोग मेरे पैर पड़ते हो महाराज महाराज कहते हो मेरे भीतर ये चलता है तो उसको देखनी बंद कर देता है ताकि जो दिखेगा ही नहीं समझेंगे कि वो है ही नहीं जैसा कि रेगिस्तान में शुतरमुर्ग होता है दुश्मन आता है तो सिर गपा के खड़ा हो जाता है रेत दुश्मन दिखाई नहीं पड़ता सुतुर्मुर्ग सोचता है जो दिखाई पड़ता नहीं वो है ही नहीं आसान छुटकारा हो गया ऐसे ही हम शतुर्मुर्ग की तरकीब में काम में लाते हैं मन को देखते नहीं ताकि पता ही नहीं चले कि क्या है जितना हम फिक्र करते हैं अपने कपड़ों की कि वे ठीक हैं कि गलत अपने जूतों की कुन में खील निकली है कि नहीं अपने बालों की कि वे ठीक काढ़े गए कि नहीं उतनी फिक्र भी हम उस मन की नहीं करते जो हमारे प्राणों में भीतर बैठा है कि वहां क्या हो रहा है वहां कितनी खीले हैं वहां कितनी गंदगी है वहाँ कितना सब अव्यवस्थित है कितना डिसऑर्डर है कितनी अनार है कितनी अराजकता है कितना पागलपन है वहाँ कोई देखने की फिक्र नहीं हम अपने कपड़े ठीक ठाक कर लेते हैं बाहर से इतर छिड़क लेते हैं फूल सजा लेते हैं और चल पड़ते और भीतर क्या लिए हुए उसके प्रति भी जागना बहुत जरूरी है तो निष्पक्ष भाव से जो भी चलता हो मन में बुरा भला कुछ भी उसे शांति से देखते रहें देखते रहें देखते रहें और आप हैरान हो जाएंगे उसे देखते देखते ही आपको दो बातें पता चलेंगी एक कि जिसे आप देख रहे हैं वो और आप अलग हैं एक ये बहुत क्रांतिकारी बोध होगा कि विचारों को जिन्हें आप देख रहे हैं वे अलग हैं आप अलग हैं नहीं तो आप देख भी नहीं सकते थे देखने वाला अलग है और ये बोध आ जाएगा कि देखने वाला अलग है तो मन एकदम बदल जाएगा बात दूसरी हो जाएगी मैं अलग हूं विचार अलग है एक संबंध टूट जाएगा मैं अलग हूं विचार अलग है फिर विचारों की कोई पीड़ा बोझ भार नहीं रह जाएगा मन पर जो अलग है वो बात खत्म हो गई दूसरी बात देखते देखते ये पता चलेगी जैसे कोई हवाई जहाज से उड़ रहा हो नीचे के मकानों को देखे तो मकान सब जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं दो मकानों के बीच में खाली जगह मालूम नहीं पड़ती अभी आप इतने लोग यहां बैठे अगर हजार फीट ऊपर से जाके मैं देखूं तो आपके बीच में कोई खाली जगह दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन मैं धीरे धीरे धीरे धीरे करीब आऊं तो हर आदमी और उसके पड़ोसी के बीच में खाली जगह दिखाई पड़ेगी इंटरवल होगा गैप होगा जब आप विचारों के प्रति जागेंगे और उनके करीब आकर देखेंगे तो दूसरी बात आपको पता चलेगी हर दो विचारों के बीच में थोड़ी सी खाली जगह है जहां कोई विचार नहीं एक विचार जाता है फिर दूसरा आता है दोनों के बीच में एक खाली जगह है जहां कोई विचार नहीं इंटरवल है गैप वो गैप बड़ा अद्भुत है उसी खाली जगह में आपकी आत्मा है उसी विचार शून्य क्षण में आप गहरे कून सकते हैं वही जगह है जहां से आप भीतर छलांग ले सकते हैं जब आपको ये गैप दिखाई पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा विचार में नहीं हूं बल्कि जो रिक्त जगह है वो मैं हूं और जैसे ही ये बोध होगा कि जो रिक्त स्थान है जो खाली शून्य अंतराल है वो मैं हूं वो जो स्पेस है बीच में वो मैं हूं तो आपको आत्मा की तरफ जागने का पहला मौका इन्हीं रिक्त स्थानों में से मिलेगा और तीसरा जागरण है आत्मा का वो आपको करना नहीं पड़ता है दो जागरण आप करते हैं तीसरा जागरण अनायास अपने आप घटित होता है दो काम आप करते हैं तीसरा काम परमात्मा करता है बाहर के प्रति और उस मन के प्रति आप जाग जाए तीसरा जागरण अपने से अपने से पैदा होगा तीसरा जागरण दो जागरण का अनिवार्य परिणाम है जैसे एक किसान बीज बो देता है फिर बीज बोने के बाद पौधे की रक्षा करता है फिर पौधे में फल आते हैं फूल आते हैं लेकिन फूल लाने नहीं पड़ते फूल अपने आप आते बीज बोना पड़ता है पौधे की संभाल करनी पड़ती लेकिन फूल लाने नहीं पड़ते वो अपने आप आते उनको कोई खींच खींच के नहीं निकालता कि अब अब फूल भी निकालें जैसे बीज बोए थे अब फूल भी निकालें, और किसी ने अगर फूल निकालने की कोशिश की तो फिर फूल कभी ना निकलेंगे फूल तो अपने से आते हैं वो फ्लावरिंग अपने से होती दो काम किसान करता है बीज बोता है पौधे की रक्षा करता है तीसरा काम परमात्मा करता है फूल के लाने का जीवन की खोज में भी जागरण का बीज मनुष्य को बोना पड़ता है जागरण की रक्षा मनुष्य को करनी पड़ती है और वो जो परम जागरण है उसके फूल अपने आप आते हैं वो सहज आते हैं वो परमात्मा की तरफ से आते हैं वो हमारे श्रम की भेंट है परमात्मा की ओर से वो हमें खींच के नहीं लाने पड़ते इसलिए दो जागरण आप साधे तीसरा जागरण आपको उपलब्ध होता है इसीलिए जब तीसरा जागरण उपलब्ध होता है तो साधक को पता चलता है कि मैंने क्या किया ये तो अपने आप आया और तभी वो परमात्मा के प्रति कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड से भर जाता है वो कहता है मैंने क्या किया मैंने तो कुछ और ही किया था जिसका कोई मूल्य नहीं है और ये जो मिल गया है ये तो मैं जानता भी नहीं था कि मैंने कभी किया ये क्या हो गया एक बिल्कुल अनूठा अद्वितीय अलौकिक अज्ञात अनोन अनुभव उसके ऊपर अवतरित हो जाता है वो उसे ग्रेस मालूम होती है वो भगवत कृपा मालूम होती है। लगता है कि भगवान की कृपा से ये हो गया वो सहज तीसरी घटना घटती है। वो तीसरी घटना घट गट सके उसके लिए दो घटनाओं की तैयारी हर मनुष्य को करनी होती इधर तीन दिनों में मैंने तीन बंधन तोड़ने को आपसे कहे ज्ञान का कर्म का और आज अहंकार का कैसे यह अहंकार का बंधन विलीन हो सकता है उसकी मैंने आपसे बात की कैसे यह जागरण जागृत हो सकता है भीतर जिसके प्रकाश में अहंकार नहीं पाया जाएगा कैसे यह सूरज लाया जा सकता है जिसके सामने अंधकार नहीं होगा उसकी मैंने आपसे बात कही लेकिन बातों से कुछ भी नहीं होता है बातें सुनने में कितनी भी अच्छी लगती हों इससे भी कुछ नहीं होता है बल्कि अक्सर यह होता है कि जो बातें हमें सुनने में अच्छी लगती हैं हम उन्हें इसीलिए सुन लेते हैं कि वह अच्छी लगती हैं और बात खत्म हो जाती है अच्छी बातों में एक खतरा है बड़ा खतरा अच्छी बातों में यह है कि वे सुखद लगती हैं और हम सुन के उनका सुख ले लेते हैं और बात समाप्त हो जाती है बात समाप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो बात सुनने में तक अच्छी लगती हो काश वो हमारे अनुभव में आ जाए तो क्या होगा जो बात सुनने में भी एक सौंदर्य की तरफ एक संगीत की तरफ मन को खोलती हो सुनने में जिसका कोई बड़ा मूल्य नहीं अगर वो बात घटित हो जाए तो क्या होगा अगर वो स्थिति उपलब्ध हो जाए तो क्या होगा कैसे आनंद में और कैसे नृत्य में हमारा प्रवेश हो जाएगा कैसे आलोक में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो अंतिम रूप से ये कहूंगा कि परमात्मा करे वो प्यास इन बातों से आपके भीतर गहरी हो जो इन बातों को केवल सुनने का सुख ना बनाए बल्कि किसी दिन अनुभूति के आनंद में परिवर्तित कर दे। तो अंतिम रूप से यह बात कहता हूं परमात्मा प्यास को जगाए गहरी करे आपके प्राणों को परेशान कर दे आपको इतने असंतोष से भर दे इतनी गहरी प्यास से भर दे क्या आप बेचैन हो उठे जब तक कि उस तरफ का द्वार न खुल जाए जहां से शांति के सागर की धारा उपलब्ध होती है, आप पागल हो उठे जब तक कि वो द्वार न खुल जाए उस द्वार को ठोकते ही चले जाए पीटते ही चले जाए जब तक कि उस द्वार से खुलने की खबर ना आ जाए क्राइस्ट ने कहा है Knock and the doors shall be opened unto you। खटखटाओ और द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे लेकिन मैं तो यह कहता हूं खटखटाने की तो बात दूर द्वार के करीब तो आओ द्वार के पास तो आओ पास आते ही द्वार खुल जाएंगे और ये भी बात दूर की द्वार खुल जाएंगे सच तो यह है कि हम दूर खड़े हैं इसलिए द्वार बंद हैं हम पास हुए कि द्वार खुले ही हुए हैं परमात्मा के द्वार बंद नहीं है लेकिन हम दूर खड़े हैं यही उनके बंद होने का एकमात्र कारण है और कोई भी नहीं हम निकट हुए कि वो खुले शायद वो खुले ही है दूर होने की वजह से हमें बंद दिखाई पड़ते पास होते ही पाया जाता है कि वे खोले तो प्यास जगे और हम द्वार के करीब आए बातें अर्थपूर्ण नहीं है लेकिन बातों से प्यास जग जाए तो प्यास अर्थपूर्ण है उस प्यास के लिए कुछ उस प्यास के लिए कुछ मुझे नहीं आपको करना होगा और उस प्यास के लिए निपट रूप से आपको करना होगा कोई साथी और सहयोगी नहीं हो सकता कोई पड़ोसी आपका साथ नहीं दे सकता अपने ही निगूढ़ अंतरतम में अपने ही एकांत में अपने ही प्राणों के भीतर उस प्यास को जगाना होगा जो जगा लेते हैं वे धन्यता को उपलब्ध हो जाते हैं जो नहीं जगा पाते उनका जीवन एक दुख स्वप्न से ज्यादा नहीं इतनी ही बात अभी सुबह मुझे आपसे कहनी कुछ और आपके प्रश्न होंगे इस संबंध में वो मैं दोपहर और रात बात करूंगा अब हम सुबह के ध्यान के लिए थोड़ी देर बैठेंगे एक दस मिनट के लिए